शयम तस्मै सर्व भगवान स्वय जगवान इसमें बस केवल अपने स्वरूप की चिंतन करते हुए कैसे हम उसको उपलब्धि कर सकते हैं उस विषय में भगवान शंकर बोला जा रहा लगातार जो है भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से बोलते हुए कि एक तो इसके पहले जो था कि जो मतलब शिव है वो कभी जीव हो ही नहीं सकता हुआ ही नहीं कभी तो के वो केवल भ्रांति से प्रती है और भ्रांति से कोई वस्तु तो कितना दिन तक कितना साल तक भी आप रज्जु को सर्व देखते रहेंगे परंतु वो रज्जु के साथ सर्प का कोई संबंध तीनों काल में ही नहीं होता परंतु तो रज्जु हमेशा ही वो शुद्ध ही रहता है की की शुद्धता शुद्धता में कभी कभी कितना साल तक भी हम के साथ देखते रहे की कोई कमी नहीं है अनादि काल ना आत्मा का भी जीव हुआ इम्पोसिबिलिटी ऑफ द बींग यहाँ तक हमने कर लिए थे हा? अब जो है नंबर हाँ, से शुरू कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ ऑफ आर्ट आर्ट था ये शरीर जो है पंच महाभूत से बने हुई है तो पंच महा, आत्मा पंच पंच आत्मा महाभूत महाभूत से से परे है तो तो शरीर पंच से बने हुए हैं तो ये कैसे समझेंगे उसको लेकर के देखिए एक एक करके बोल रहे हैं अभी मान ये जो तत्व जो हमने पढ़ा पुस्तक में जहाँ पे ये तत्वबोध और आत्मबोध तत्वबोध में पंच महाभूत तथा संबंधित विषय विषय इंद्रियों को बारे में वर्णन किया यहाँ भी उसी का ही दो है दूसरी दूसरी प्रकार से और आत्मा है, जो है इससे भिन्न है मतलब इस पार्थिव जो पंच तत्व है उससे भिन्न वस्तु इसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है परंतु इस पार्थिव वस्तु से मिले हुए स्थिति के सहारे ही जो है आत्मा समझ में आता है इसलिए इसको कहना आवश्यक हो जाता है पार्थिव कठिनो द्रव देह स्मृतो पंक्ति पार्थिव कठिनो द्रव देह स्मृत मय चेष्टावकाशास शरीर पंच महाभूत से बने कैसे समझेंगे शरीर में जितना कठिन दिखाई देते हड्डी सर की खोपली ली ये, ये सब पृथ्वी के भागा दिखाई यहाँ पे पार्थिव कठिन था तु जहाँ आपको कठिनता दिखाई दे रहा है और जहाँ से दुर्गंधी अथवा सुगंधी सुनाई देता है वो पृथ्वी भाग है वो पृथ्वी भाग है द्रव देहित जितना जो है शरीर में जलीय द्रव्य है अथवा फ्लूड वो सब जल का विकार है जितना फ्लूड है वो जल का विकार है यही मानना पड़ेगा और पक्ति चष्टा अवकाशा पक्ति मतलब पकाना चष्टा मतलब कोई एफूर्ट और अवकाश मतलब टू तो गिव स्कोप यदि आवाज होना सु बन्नी वायु अम्बर उद्भुता पकाना अग्नि का काम है चेष्टा करना वायु का काम है अवकाश देना आकाश का काम है इस प्रकार से शरीर में अवकाश मतलब स्पेस शरीर में खाली स्थान भी है वो आकाश से भरे हुए हैं शरीर की जो चेष्टा होती है वो वायु निमित्त होते हैं शरीर के अंदर गर्म रहना किस चीज़ को पकाना खाना को पकाना यानी कि शरीर के अंदर बननी है और शरीर में जो लिक्विड अस्वित तो, हमको इसमें आता ही भगवान मतलब जो भी द्रव द्रव्य दिखाई पड़ता है जल भाग है और जो दिखाई पड़ता है ये पृथ्वी भाग है ये जो अभी उपनिषद में भी आ रहा है जो वहाँ पे तो रंग के द्वारा बोला गया है ये आत्मक जो भी कुछ दिखाई पड़ते हैं वो पृथ्वी भाग है और रसात्मक जो दिखाई पड़ता है वो भाग है और जो जहाँ कुछ प्रकाशात्मक दिखाई पड़ रहा है तेजात्मक दिखाई पड़ता है वो अपनी भाग है तेजस तत्व से हम देख सकते हैं रूप उत्पन्न होता है रूप तन्मात्रा है, यह हमने पढ़ लिए थे आप इसी से देखिए हम जानते हैं तत्वबोध में क्या बताया था कि पंच माया तीन गुणों का साम्यवस्था को माया बोलते हैं प्रकृति बोलते ईश्वर सन्निधि में तीन गुण में हमेशा बेकार होता रहता है जब सत्वगुण की आधिकता होती है तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो पांच तन्मात्रा है उन पांच तन्मात्राओं की भगवान ने अपने संकल्प से सृष्टि किया उन तन्मात्रा की सात्विक भाग से पांच ज्ञानेन्द्रिय हुआ मतलब शब्द शब्द तन्मात्रा से शब्द तन्मात्रा की शात्तिक अंश से ज्ञानेन्द्रिय मतलब श्रवणेन्द्रिय हुआ स्पर्श तन्मात्रा की सात्विक अंश से त्वेंद्रिय हुआ और रस तन्मात्रा की शादिक अंश से रूप उत्पन्न हुआ और शब्द रस तन से रसनेन्द्रिय और पृथ्वी तन से घाणेन्द्र उत्पन्न हुआ और वो एक एक वस्तु के वो जो है प्रकाश प्रकाशित कर पाते हैं तो अब देखिए शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ इसलिए आकाश केवल मात्र शब्द वस्तु के ही प्रकाश करते हैं न्द्रिय केवल मात्र शब्दों के ही प्रकाश करते हैं मात्र रूप को ही प्रकाश करते हैं और घृणेन्द्रिय केवल मात्र पृथ्वी रूप करते हैं गंध ही दिखा पाते हैं रस को बताते हैं जीवसात को बताते हैं इस प्रकार से पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं और इसी का रजो अंश से जो है कर्मेंद्रिय पाँच जी सात्विक के पाँच अंश के तन एक साथ मिला करके जन दूसरे मन अंतकरण उत्पन्न होता है सत्त गुण के सम समि सत्य गुण की मिश्रण से अंतकरण उत्पन्न होता है तन्मात्राओं की परतु मन सभी इंद्रियों के साथ मिलकर कर के तब तो ज्ञान उत्पन्न होता है ये हो गया सप्तुण की आधिक कथा से और फिर रजोगुण की आधिक्यता से क्या है? है। की की आधिक से होता है वाक, पानी पाद उपस्थ पायु ये पाँच कर्मेंद्रिय है आकाश तन्मात्रा की रजोगुण की आधिकता से जो कर्मुण उत्पन्न होता है वह है और बा इसीलिए बाघेंद्री से शब्द निकालते हैं फिर हमारा स्पर्श वायु शब्द स्पर्श वायु वायु हो गया हमारा हाथ बाघ पानी हाथ में उत्पन्न होता है तो जिसको ग्रहण करना तो हाथ में रहता है तो यहाँ पे आदान प्रदान करना इस क्रिया के लिए यहाँ पर रजगुण से वायु तर्णमात्रा की क्रिया होती है और बाग पानी पाद पात पैर जो है यहाँ पे आपका तेज तीर्ज मातृत्व मतलब सबके एक एक देवता भी इसलिए चलते समय चलने से शरीर गर्म हो जाता है ये सब जो है हमको अरुपस्थ और पायु एक हो गया रशुन से काम करते हैं प्रजन और एक जो है तो शरीर से बल निकलने के जो पायु इसका अलग अलग देवता भी है और इस प्रकार से और इनकी जो रजोगुण की कॉम्बिनेशन है उसके तरह पंच प्राण उत्पन्न होता है फिर तमो तमोगुण की जो है उसका पंचीकरण करने के बाद फिर पंच पंचमहाभूत उत्पन्न होता है पंच महाभूत से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है इस प्रकार से पंच तन्मात्रा और पंचमहाभूत से स्थूल और सूक्ष्म शरीर बनते हैं और तन्मात्रा अत्य्रिय है इसलिए स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से वियोग होने बदता दिखाई नहीं पड़ता स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है इसको मन में रखते उसको समझा रहा है ये क्यों बोल रहा है कि आत्मा इससे विलक्षण है भूत की धर्म आत्मा में नहीं है उसको मन में रखते है, बोलते हैं पृथ्व्यादि गुण क्रमात् बदिष्टम ही सजाती अर्थम इंद्रियम घ्राणादी तदर्थस्थिव्यादि गुणाक्रम रूपाल सजा जैसे घृणादी तदर्थस्त घादि इंद्रिय जो है वो एक एक विषय को प्रकाश तदर्थ मतलब विषय प्रकाश करने के लिए पृथिव्यादि गुणाक्रमात् क्योंकि पृथ्वी के जो गुण है उस क्रम से जो है शांति का वो उत्पन्न होता क्रम से शब्द स्पर्श रूप्रस ग्रंथ से सत्येन्द्रिय तौगेंद्रीय रशनेंद्रिय अच्छा, हाँ दर्शनेंद्रिय रशनेंद्रिय घृणेन्द्रिय तो इस क्रम से ये उत्पन्न होता है उसी क्रम से तो एक उसका देवता भी है इसलिए तो बोलते हैं घृणा दीनी तदर्थ स्थानाधि इंद्रिया उस विषय के लिए बनते हैं पृथ्वी व्याधि गुणाक्रम जब पृथ्वी घृण इंद्रियों से क्या लगा पृथ्वी की गुण जो गंध है उसको हम जान पाते हैं तो पृथ्वी की जो सत्वांश से पृथ्वी की पृथ्वी तन्मात्रा की जो गंधु तन्मात्रा की तत्वांश से घृण इंद्रिय बनता है और ये हमारा गंधु तन्मात्रा की रज अंश से जो हमारा पायु बनते हैं उसका सम्मिलित करके फिर शरीर बनते हैं इसलिए और रूप बाद इष्टम सजातीय अर्थम इंद्रियम मतलब प्रत्येक इंद्र अपने सजातीय वस्तु के प्रकाश कर पाता है इस प्रकार हमारा आँख जो है तेज तानमा से बना हुआ इसलिए इसीलिए आँख जो है केवल मतलब तो रूप अथवा प्रकाश के सहारे ही देख पाता है इसके बिना विषय को नहीं प्रकाश कर पाते इसे प्रकाश रूप पांच पांच ज्ञानेंद्रिय है और विषय वो इंद्रिय ग्रहण नहीं कर पाते हैं ये है जो यहाँ पे बोला घृणाधि घृणादि इंद्रिया उस विषय के लिए और व्याधि आदि गुणवाना को माँ तो पृथ्वी आधिक आश्रय में रहने वाले जगुन उसको क्रम से दिखाते है पृथ्वी फिर जो जल का आश्रय करने वाला रस तेज का आश्रय करने वाला रूप स्पर्श का वायु का आश्रय करने वाला स्पर्श और आकाश का श्रय करने वाला सब तेज को क्रम से प्रकाश करते है रूप आलोक रूप और आलोकवाद इष्ट में सजाति अर्थम इंद्रियम जिस इंद्रिय जिस तन्मात्र है उस सजाति विषय कई इंद्रिय प्रकाश कर पाते हैं ये आप पढ़ चुके हैं ये कोई ये नहीं पंथी बोलने का अभिप्राय है ये ये सब धर्म त्रा में है ये आत्मा में नहीं है उसको समझाने के लिए फिर आगे ज्ञानेन्द्रिय के साथ मन हमारा कर्मेंद्रिय बुद्ध्यर्था आहुरेता बाक्यादी कर्म ने तत्वाथम अं, अंतस्तम मन एकादशंभवे बुद्ध्यर्थ आहुरेता ने वक्ाण्यादी कर्म ने तदविकल अंतस्थम मन एकादशम भवे एकादश इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय और मन एक अंतक अंतकरण एकादश इंद्रिय तो बुद्धिर्थ ने मतलब ज्ञानार्थन पंच ज्ञानेन्द्रिय जो पहले जो बोल करके ये तो ज्ञान के लिए है और वाक्पाण्यादी कर्म ने वाग्पाणीपुपस्थ पायु ये कर्म के लिए है वाग्पाणीपाद ये कर्म करने के लिए है तद विकल्प अर्थम अंतस्थम और इन सब में विकल्प का ये क्या है वो क्या है इसको समझने के लिए मन रहे एकादश इंद्रिय अंदर अंतकरण बोलते हैं इसको ये भी आप जानते हैं तो पांच हमारा ज्ञानेन्द्रिय हो गया पांच कर्म इंद्रिय हो गया एक अंतक करण हो गया एकादश इंद्रिय हो गया एकादश इंद्रिय अलग अलग तन से बना हुआ है और मैं बताया क्रम से शब्द स्पर्श रूप रे सब तन्मात्रा उस तन्मात्रा से क्रम से त्वेंद्रिय दर्शन इंद्रिय रशन इंद्रिय घृणेन्द्रिय बनता है उसी प्रकार भाग पानीपद पार, उपस्थ वायुकल रजोगुण से बनता है ये हो गया तीन नंबर में और इसको इसको विकल्प करने के लिए मतलब इसके साथ मिल करके काम करने के लिए मन के बिना तो ये कर नहीं सकते हैं तो ये मन एकादश इंद्रिय हो गया तो बुद्धि का क्या काम है मन का क्या काम है निश्चयात्मिका बुद्धि संकल्प विकल्प करने वाले मन चीज को स्मरण करने के लिए चित्त और अहंकारी अहंकार के साथ मैं मैं करने वाला ये अंतकरण चार अलग अलग वृत्ति है उसको थोड़ा संक्षेप में बोलते हैं देखिए निश्चयाता वेद बुद्धि नि, ज्ञातात्मा उक्त स्वरूप ज्योतिष्यंजयन सदा निश्चया निश्चयार्था निश्चय बुद्धि सदा बुद्धि जो है सबसे पहले आत्मा की प्रतिफलन अंत में होता है अंत कर्म मुख्य पाठ है बुद्धि बुद्धि क्या करते है निश्चय करती है वो निश्चय आत्मिका बुद्धि संकल्प विकल्प करने वाला मन और भूत भविष्यत वर्तमान को संयोजन करने वाला हो गया चित्त और अहंकार हो गया इन सब में अनात्मा में मैं मैं आत्म बुद्धि करने वाला ही अहंकार तो बोलते हैं निश्चयात्मिका भवित बुद्धि तम सर्वार्थ अनु बुद्धि के समस्त वस्तु को विषय को अनुभव करने के लिए बुद्धि काम करती है परंतु होता क्या है आत्मा की तो अपने से बना हुआ जड़ है ये आत्मा के प्रकाश के प्रकाशित होते हुए और बुद्धि विषय को प्रकाशित करते हैं परंतु हम बुद्धि के धर्म को आत्मा में आरोप कर देते हैं मैं ज्ञाता आत्मा को बुद्धि के धर्म के मिलाकर में आत्मा में ज्ञातृत्व धर्म के हम आरोप करते हैं आत्मा ज्ञाता नहीं है आत्मा में कोई ज्ञान क्रिया ही नहीं है केवल शुद्ध प्रकाश मात्र ज्ञाता आत्मा उक्त स्वरूप न ज्योतिष से अपनी स्वरूप ज्योति के द्वारा बुद्धि को प्रकाशित करते हुए आत्मा में ज्ञाता में होता है इंद्रियों के माध्यम से जानी क्रिया होता है परन्तु तो मैं जानता हूँ हाँ मैं जानने वाला हूँ इस प्रकार और उसके द्वारा गर्व भी होता है अरे जानने वाला बुद्धि है तुम तो बुद्धि का साक्षी हो बुद्धि इसका अहंकार उसको मिला करके जो है नाचते रहते हैं और बोलते हैं बुद्धि कोई आत्मा मान करके यही अहंकार के काम है बुद्धि मैं हूँ इस प्रकार करके अपने को परिच्छिन्न कर लेते हैं तो अपने स्वरूप क्यों है ये ये होता इसलिए है कि आत्मा की प्रकाश से ही सारा मनोवृत्ति इंद्रिय वृत्ति ब्रित्त, बुद्धि वृत्ति प्रकाशित होती है आत्मा की प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण उसकी धर्म आत्मा में आत्मा की धर्म बुद्धि में आरोपित हो जाता है तो जानने की धर्म आत्मा में और आत्मा के धर्म मैं हमेशा जानने वाला हूँ मैं मैं ये करके आत्मा की साथ मिल करके वो व्यवहार करते बुद्धि के धर्म है ये तो यहाँ पे समझा रहे व्यति की असंकीर्ण तद्व अज्ञ प्रत्यय ईर्षद तद्वत ज्ञ प्रत्यय ईर्षदा व्यंजकस्तु यथा लोके सदा जो मतलब बेंजक, मतलब प्रकाशक सूर्य क्या होता है कोई वस्तु को प्रकाश करते हुए किरण जैसे पूरा सूर्य उस आकार को घेर लिया तो उस आकार को प्राप्त कर लिया ऐसा लगता है व्यंजकस्थ जिस पर प्रकार लोग व्यवहार में व्यंग व्यंग मतलब हो गया प्रकाशक और व्यंग्य हो गया प्रकाश्य वस्तु वो प्रकाशक जो है प्रकाश जो प्रकाशक है वस्तु को वो प्रकाश जो है वो प्रकाश्य वस्तु का आकार हो जाता है जैसे कैसे देखिए प्रकाश्य वस्तु का जो आकार है उसका छाया देखेंगे तब आपको पता लगेगा जैसे वो प्रकाश उस प्रकाश्य वस्तु के आकार धारण किया तभी जाकर उसका छाया वह होता है इसीलिए आप बोलते हैं लोके जिसका व्यंजक मतलब जिस प्रकार लोग आल, प्रकाश करता है, जो को है जो जिसको प्रकाश कर रहे हैं उस आकार का जैसा हो जाता है वो ओका किसी प्रकार आत्मा परंतु उन दोनों में कोई संबंध नहीं है सूर्य किरण के साथ जिस वस्तु को सूर्य प्रकाश कर रहे हैं उसके साथ कोई संबंध नहीं है परंतु फिर भी हम मिला हुआ जैसा दिखाई पड़ता है ठीक आत्मा सबका प्रकाशक होते हुए वही प्रकाश वस्तु का रूप तो धारण कर लेता है परंतु प्रकाश वस्तु के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं उसको समझाने के लिए बोल रहे हैं व्यंगकस्तु जथा आलोक आलोक जैसा सबको प्रकाश करने वाला है बैंगस आकारता व्यंग का मतलब प्रकाश वस्तु का जो आकार है उस भाव को प्राप्त कर जाता है व्यतिकिरणों पर उससे अलग होते हुए भी असंकीर्ण उसको अलग पृथक नहीं किया जा सकता है मिला हुआ रहता है तो पृथक नहीं किया जा। होता है। ठीक प्रकार चेतन आत्मा बुद्धि के वृत्ति के साथ मिल करके दिखाई पड़ता है और हम उसको पृथक नहीं कर पाता बुद्धि वृत्ति के साथ मिल करके ही आत्मा का प्रकाशित प्रकाश होता है ये यह चीज यहां से हमको समझना है ठीक से हो क्या रहा है कि आत्मा की प्रकाश अंतकरण में प्रतिफलित होकर के परिचन जैसा घड़ा आका सूर्य प्रकाश बहुत बड़ा सूर्य है मतु तो घड़ा में प्रतिफलित होकर के पानी में घड़ा के अंदर वो छोटा जैसा दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार अंतकरण में प्रतिफलित होकर के व्यापक आत्मा और अंतकरण की जो वृत्तियां हैं मतलब तो के अंदर जो जल है जल हिलता डुलता रहता है तो सूर्य के प्रतिबिंब हिलते डुलते रहते हैं यद्यपि सूर्य हमेशा स्थिर है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अंतकरण में भी है आत्मा की प्रतिबिंब जो आत्मा नित्य व्यापक स्थिर है वो अंतकरण प्रतिफलित होकर के कर्ता भोक्ता और क्रियाशील दिखाई पड़ते हैं अंतकरण के वृत्ति के साथ मिल करके वो वृत्ति का प्रकाश करते हुए वो अलग ही रहते हैं परंतु हमें वृत्ति के साथ मिल गया जैसा प्रतीति होती है इसीलिए सारा धर्म आत्मा के ऊपर आरप हो जाता है और अर उस के साथ जो इसीलिए शास्त्र यही करता है आत्मा को समझने के लिए वो प्रकाश आपको यहीं पे दिखेगा परंतु प्रकाश मिला दिया आप विचार कुछ प्रकाश प्रकाश को वस्तु से अलग करना प्रकाश को प्रकाश वस्तु से अलग करना इसलिए व्यतिकीर्ण असंकीर्ण हो मतलब अलग होते हुए भी बंद मिला हुआ है जैसा तत्व गह प्रत्यय उसी प्रकार आत्मा चेतन तत्व बुद्धि वृत्ति के साथ मिलकर के दिखाई देते हैं और उसी समय जब अलग है है है परंतु उसके साथ जैसा ऐसा होती फिर आगे और बोलते हैं स्थितो स्थितो दीप यत्न प्राप्तम प्रकाशयेत शब्दाद्याकार प्रपश्यति प्राप्तम प्राप्त सर्व प्रकाशहित शब्दिर्प्ता तदव प्रपश्यति दिया की प्रकाश के सामने जब आप कोई वस्तु को रखेंगे तो क्या होता है जितना वस्तु उनके सामने है सब को जो है प्रकाशित कर देते हैं वो जितना वस्तु स्थित जैसा बिना किसी प्रयास के उसके सामने प्रकाशित है उसके सामने जितना प्राप्त वस्तु वस्तु को प्रकाशित कर देते किसी प्रकार अंत प्रतिफलित चेतन शब्द रूपंध जितना विषय वहाँ पे प्रतिफलित होता है सबको प्रकाशित करते हैं इसलिए मैं को शब्द को सुना मैं दे... करने जानता हूँ इसका अच्छा है स्वाद है उ, बस उस आत्मा के साथ मिला करके हम बोलते हैं परंतु बुद्धि वृत्ति में है इसलिए उत्तर स्थित दीप जिस प्रकार दीपक के सामने रखा हुआ सारा वस्तु क्या होता है कि वो दीपक बिना किसी प्रयास से उसको प्रकाश कर देते हैं इसी प्रकार आत्म प्रकाश के प्रतिफलित प्रकाश के सामने जितने सारे वृत्ति मनोवृत्तियाँ उठ रहे हैं वो शब्द स्पर्श रूप प्रसात्मक अथवा उसका मिलित वो सबको वही आत्माए प्रकाश करता है प्र, ज्योतिष के सामने प्राप्ता तत्पत प्रपाश्य इस प्रकार आत्मा शब्द पक्ष रूप प्रसो के माध्यम से देखते प्रकाश करते रहते हैं अब चाहे इसका विचार दिखा रहे शरीर इंद्रियघात आत्मत गता धीम आत्मज्योतिषादीता विसिषंति सुखादय शरीर इंद्रिय संघात आत्मत्यन गतात्म ज्योतिषा दीपता विसिशंति सुखादय शरीर इंद्रिय कार्यकरण संघात शरीर और पंच गण ज्ञान इंद्रिय कर्म सब मिल करके संघात इसमें बुद्धि क्या करता है आत्मत न यही मैं हूँ इस प्रकार से आत्मभाव को प्राप्त करके धीयम धीयम आत्मत्यन गता शरीर इंद्रिय संघातम आत्मत्य गता शरीर इंद्रिय संघाती मैं हूँ इस प्रकार से बुद्धि की निश्चय रहता है यही मैं आत्मत्य नहीं करते मैं इस प्रकार से नित्त आत्म ज्योतिष फिर कौनसा या भी पहले देखो बात में देखने को call me back after अभी के चैन तो huh? अच्छा, आई कॉल यू बैक। शरीर तेन शरीर संघात, संघात को रूप में प्राप्त किया हुआ है जो बुद्धि नित्य आत्म ज्योतिषां दीपता वो जो है आत्म आत्मा की प्रकाश के द्वारा देख रहे हैं जैसे उसकी दीप्ति से आप फिर क्या होता है आप सुख दुख क्रोध काम क्रोध ये सब वृत्ति को वो उसके द्वारा करके आत्मा दिखाई पड़ता है मैं सुखी हूँ कामी हूं मैं क्रोधी हूँ इसके साथ भी जो जो बुद्धि जैसे जैसे निश्चय किया तद जो है वो उसको अपने में उसका आरोप करके व्यवहार करते है ये जो है शरीर इंद्र संघात को कौन ये जो है यही इसको अनात्मा को आत्मा रूप में चिंतन करना देखना समझना ही अहंकार है और इस शरीर इंद्रियों को मैं भाव में जो एक अहंकार है आत्मतेन गतां गता मय भाव को प्राप्त किया जो बुद्धि नित्य आत्म ज्योतिषा दीपता नित्य आत्मच्योति के ज्योति के जो दीप्ति है उसके द्वारा प्रकाशित होकर के सुख दुख भी आत्मा के ऊपर आरोप है देखिए एक हो गया बुद्धि में प्रतिफलित होकर के बुद्धि धर्म को फिर उसके माध्यम से इंद्रियो धर्म को फिर उसके माध्यम से शरीर के धर्म को और शरीर इंद्रियों और मन की अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ जो मनोवृत्ति होती है सुख दुख काम क्रोधादी वो भी आत्मा को बर, इतने सारे बोझ आत्मा कोरोप कर दिया हरिओम हरिओम स्वामी जी कौन चंद्रमोहन बोल रहा हूँ बस अभी नहीं से है। जो जो ऑफ पीपल आर ऑन दिस नित मात्मा ज्योतिषा दीप्त दिशिंग शांति सुखादय अब फिर देखिए जब कहीं पे सुख दुख होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई के लिए पूछते हैं तो बोलते हैं कि आ, क्या हुआ क्या परेशानी है तब तो बोलते हैं मेरा पेट में दर्द हो रहा है सिर में दर्द हो रहा है देखें हम अपने आप ही बोलते हैं मेरा तो मैं तो परेशान हूँ अब देखिए परेशानी शरीर दर्द है और मैं परेशान हूँ इसलिए बोलते हैं कि हम अपने आप अप जानते हैं कि इसका अलग अलग जगह पे पर अलग अलग प्रकार की पीड़ा व्यथा वेतना जो भी कुछ हो रहा है परंतु हम उसके साथ आदत में करके व्यवहार करते हैं उसको मन में रखते हैं बोलते हैं शीरो शीरदुखादीना आत्मा दुखी अस् पश्य शीर दुखादीन आत्मा दुख इति में पश्य दृष्टान दुखीन दृश्य दृष्टिवच न दुखी असो हाँ ये जाके बुद्धि के काम बोले यहाँ पर शीरदुखादीन दीनात्म दुख अस्प्य दृष्टान दुखिनो दृश्या दृष्टिच्च न दुख्यसो ये मिंड है शीरदुखादीन आत्मा दुखी अस्ती पश्यति दृष्टा दुखिनो दृश्या दृष्टिच्च न दुख्यसो ये शिरदुखादीना दीन आत्मा दुखी अस्थि पश्यति शरीर हाथ पैर बांध कहीं भी कुछ परेशानी हुई उसके धर्म को अपने आरोप करके मैं बोलता हूँ कि मैं दुखी हूँ परंतु दृष्ट अन्न दुखीनो दृश्यत क्योंकि जो देखा और जिसको देखा वो दोनों भिन्न होता है है ना दृष्टा अन्न दुखी जो दृष्टा होता है वो दुख से दुख को देखने से वो भिन्न होता है क्योंकि वो दृश्य है दृष्टा अन्न दुखिनो दृश्यत् दुख से और दृश्य होने के कारण वो दुख से दृष्टा भिन्न होता है इसलिए क्यों दृष्टित्वात् दृष्ट होने के कारण न दुखी अशुभ ये आत्मा में दुख नहीं है शरीर इंद्र मन बुद्धि में जहाँ कहीं भी दुख है परेशानी है उसका देखने वाला होता है देखने वाला होने के कारण क्या होता है कि शिविर दुखा दीना आत्मा ना दुखी अस्मृति पश्चिमी हाथ का दुख पैर का दुख जो भी कहीं हो रहा है उसका हम देखते हैं हम जानते हैं हम समझते हैं और डॉक्टर पूछते हैं तो हम बोलते हैं भी यहाँ पे पीड़ा हो रहा है परंतु उसको दृष्टा दुख है का आत्मा दुख को देख रहा है इसलिए यदि आत्मा दुखी हो जाएगा तो दुख को समझेगा कौन आत्मा में दुख नहीं है क्योंकि वो समझने वाला दुखी यदि भव्य आत्मा को साक्षी दुखी न हो आत्मा तो दुख को देखने वाला समझने वाला कौन होगा इसलिए आप दृष्टा अन्य दुखिनो दुखीनो मतलब दुखी से दृष्टा दुख को देखने वाला से भिन्न होता है क्यों दृश्यात् दृष्टि न दुखी अशुभ क्योंकि वो दृश्य होने के कारण दृश्यत् ओ, ऐसा ही है। पे दुखिया सो। है। वो टल कंसेप्ट दुख जो है ये दुख है दुख हो रहा है हमको अनुभव में भी हो रहा है महाराज क्या करो हमारा सर दर्द हो रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर दर्द को तुम समझ रहे हो समझते तो समझने वाला सर दर्द को समझने वाला सर दर्द से भिन्न होगा कि एक होगा ये जो आरोप हम कर देते है, हैं यही हमारी भ्रांति ठीक है शरीर इंद्रियों में दर्द हो रहा है बीमार है परेशानी है और आत्मा में नहीं है शरीर इंद्र मन बुद्धि की धर्म को वहीं पे रहने दो उसके कोई उपचार है तो वो भी करो परंतु तो मन में निश्चय करके कि मैं इसके साथ हमारा संबंध नहीं है वो बीमार और बीमार की उपचार ये दोनों ही शरीर का है इसका आत्मा के कोई संबंध नहीं है इस अभिप्राय से प्रलब्धपचार भी होते हैं और करते भी है परंतु आत्मान दुखी अस्मिति पश्चिमी दृष्टा अन्न दृश्य दृष्टा दुख से भिन्न है कि दृश्य होने के कारण दृष्टि न दुखी दृष्टा है इसलिए दुखी नहीं हो सकते ठीक इसी पर अगर सुख में भी दुख लेकर हम परेशान होते इसलिए दुख को बार बार ऐसले बोलते हैं आगे देखिए आगे और बोलते हैं दुखी दुखीशत दुखी अहम दुखी शुखी मानत, मना दुखीन नवा, संहते अंग अंगादि भीद्रष्टा दुखी दुःखस नुखीशात दुखी अहम मानत, दुखी न दर्शना नवा संहते अंगादि भीद्रष्टा दुखी दुख नहीं बस दुखी शायद दुखी अहम मानत, माना मान लिया कि मैं दुखी हूँ इसीलिए वो दुखी मानते है दुखी, न, दुखी न, दर्शनात नबा, वो दुख की दर्शन का देखने वाला है इसीलिए वो दुख, दुखी नहीं हो सकता दुख को देखने वाला है ये इसलिए संघतिर अंग दृष्ट है कार्यकरण संघात जितना अंग है वो सबका दृष्ट है तो परेशानी बीमारी शोक, दुख वो सब उसी में है दुखी दुख से नहीं वसा। इसलिए जो जिस जगह पे दुख है उस जगह पे देखो इसलिए दुखी तुम नहीं हो दुखी तो मन होता है दुखी अथवा सुखी तो अहंकार होता तो है मन होता है बीमारी शरीर होता है शरीर में परेशानी शरीर में होता है तो वहाँ पे है आप उसको देखो बुद्धि समझते हैं आप उसको मदद बुद्धि को समझने में मदद करते हैं परंतु आत्मा में तो ये ही नहीं है इसलिए कि आत्मा यदि दुखी हो जाएगा अथवा आत्मा यदि सुखी हो जाएगा तब इसका समझने वाला कौन होगा स्वरूप सुख कभी विषय रूप में समझ में नहीं आता सुख स्वरूप आत्मा है वो कभी विषय रूप में समझ में नहीं आता परंतु अनन वृत्ति से मन को उठा लेने पर तब सुख स्वरूप की अनुभूति होती है तो सुख और दुख को जब तक मैं जानता रहूंगा तब भ्रांति से हम आरोप करके अपने को सुखी दुखी मान्यता देते हैं परंतु तो सुख दुख मन की धर्म है और मन की धर्म को देखने वाला मैं हूँ काम क्रोधी भी मन की धर्म है लज्जा विचिकित्सा शिव मन की धर्म है इसको जानने वाला मैं हूँ इसलिए इसके साथ मेरा संबंध नहीं है इस प्रकार से बार बार विचार करके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के धर्म को जो जहाँ पे है उसको वहीं पे देखने का प्रयास करें और उस देखने के बाद जब हम समझ जाते हैं कि यह दृश्य है कहे दृग्दृश्य विवेक इसमें बहुत ही अच्छा मन बसाया हुआ था आप लोग परे हुए भी है वो विवेक पूर्वक दृश्य से दृष्टा को अलग कर लेंगे तो सुख दुख के दर्शन तो आपको जरूर होगा परंतु सुख दुख के आप सुखी दुखी नहीं होंगे आगे आगे और बोलते चक्षुर्तम कर्म ततो न आत्मा दृष्टि चक्षुर्त्म कर्म कर्तृत्व सचिनक तत्व ततो दृष्टि संघात होता है ना एक सिद्धांत है संघात पर अनेक वस्तु से मिला हुआ जो व्यक्ति जो विषय होगा वो दुष्ट के लिए होता है वो अपने लिए नहीं हो सकता है अनेक के लिए जो मतलब जैसे मकान बनते हैं ट काट पत्थर सरिया सीमेंट बजरी से बना हुआ है मकान का भी अपने लिए नहीं होता शंखात कोई दूसरे के उपयोग में ही आता है ये कार्यकरण संघात पाँच वस्तु से बना पंच महाभूत पंच तन्मात्र से बना हुआ है संघात क्या है कि वो जो है वो दूसरे के लिए होता है इस शरीर आत्मा के लिए है आत्मा की बैठने की कोर्ट से है परंतु जिस कुर्ट में हम बैठे हुए हैं वो कुर्ट मैं नहीं हूँ ये हमेशा ध्यान है इसी प्रकार जिस शरीर में मैं शरीर रूप कुछ में मैं बैठा हुआ हूं एक संघात होने के कारण यदि आत्मा शरीर हो जाता तो आत्मा संघात के अंत एक वस्तु होती तब उसको समझने के लिए दुष्ट एक आत्मा को चाहिए और वही आत्मा फिर संघात में आ जाएगा तो अनावस्था दोष होती है इसलिए आत्मा सर्वथा ही अलग है दृष्टा सर्वथा ही अलग है संघात को देखने वाला संगात को समझने वाला जो दृष्टा है वो संगात से भिन्न है और संघात हमेशा दूसरे के लिए ही होता है अपने से भिन्न वस्तु के लिए ही होता है इसलिए कार्य कारण संघात अपने से भिन्न उशु चेतन जिसको उपयोग करता है उसके लिए है इसीलिए यदि आत्मा यदि हो जाता तो आत्मा संघात का होती तो वो भी कर्म हो जाता मतलब विषय बन जाता परंतु विषय बनने से आत्मा में तो क्या क्या विषय बनने से परिच्छिन्न होता हे होता भिकारी होता नासमान होता आत्मा का कोई मान मान्यता ही नहीं रह जाती आत्मा की शुद्धता क्योंकि विषय के साथ मिला हुआ था तो है, है नहीं ये यदि आत्मा ये होती तब अपनी शुद्धता को कभी अनुभव में नहीं आता इसलिए यहाँ पे बोलते हैं बर्त, वाद कर्म आँख जो देखते हैं इसी प्रकार किसी कर्म की कर्तित तो आत्मा में में नहीं है वो में है इंद्रियों और मन उसके साथ देते हैं इसीलिए कर्तित्व तो, भोक्तित्व तो मन के धर्म है और ये संघात दूसरे के लिए होते हैं दृष्टित्व कर्म तम यदि वो शब्द यदि वो भी दृश्य कोटि में आ जाता तो वो कर्म हो जा कर्म मना विषय हो जाता है फिर तो आत्मा दृष्टा है इसलिए हमेशा विषय ही है विषय नहीं है आत्मा जो दृष्टा है हमेशा ही रहेगा दृष्टा का भी दृश्य नहीं हो सकता सभी शरीर में एक ही दृष्टा है ये पहले भी बोल करके आया अब ये जो मतलब शरीर पंच महाभूत की धर्म आत्मा में नहीं है इसको समझाने के लिए इसको स्पष्ट करके बोल हैं अगे और बोल रहे देखिए ज्ञान यत्नाध्य ने आत्मनो आत्मनिम यदि नईक ज्ञानगुण ज्योतिर्बत्स कर्मता आत्मनो आत्मनिमत यदि नईक ज्ञानगुण ज्योतिर्वत्त करमता यदि कोई ऐसा कहते हैं कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह ज्ञान अज्ञान ये सब जो आत्मा का धर्म है है ना कुछ प्रयत्न आदि ज्ञान यत्न आदि अनेक अर्थम इस प्रकार अनेक प्रकार के जो वृत्तियाँ हैं मान की वो आत्मा का है आत्मा ने अपनी मतम जी यदि ऐसा होगा तब क्या होगा तो आत्मा देखने उ बन जाएगा कर्म बन जाएगा विषय बन जाएगा तो न एक ज्ञान गुण अथवा तो ये आत्मा शुद्ध ज्ञान प्रश्न ज्ञान का प्रकाश है किसी वस्तु का ज्ञान हो ही नहीं पाएगा सबसे बड़ी बात इसलिए ये होता नहीं है इसलिए हमको समझ में नहीं आता यदि आत्मा भी इस प्रकार प्रयास करने वाला ज्ञान की कर्ता एफोर्ड करने वाला आत्मा जी ये सब होता ना तब ये सब वस्तु कभी प्रकाश ही नहीं हो पाता ये हमको समझ में ही कभी नहीं आता आत्मा दृष्टार रूप में इससे भिन्न है तभी हमको समझ में आता है यदि ये दृष्टारूपी आत्मा नहीं होते तो हम कभी भी ये सब चीज़ समझ नहीं पाते क्योंकि आत्मा भी दृश्य कोटि में बन जाता है इसलिए नएक ज्ञान गुण तत्व ज्योति कर्मता किंतु आत्मा कभी भी इस प्रकार विषय नहीं बन सकता यदि कदम विषय बन जाता तब आपको विषय प्रकाश करने वाला कोई नहीं रह जाता क्योंकि विषय प्रकाश शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुखी दुखी आत्मा मैं हूँ इस प्रकार प्रकाश करने वाला कोई है दुख गलत तालात्मा करके आप लोग ऐसा मानते हैं यदि वो ऐसा नहीं होता तो ये कभी हमको समझ में नहीं आता कभी हम उसको पकड़ नहीं पाते समझ नहीं पाते इसलिए न एक आत्मरूपी प्रकाश यदि नहीं रहता क्योंकि एक इसका व्यतिरिक्क कभी होना संभव नहीं है इसीलिए ये समझना जिस प्रकार वृत्ति का नहीं है तो घरा नहीं होगा तो समझ में आता है आत्मा नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा ये समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि तो आत्मा तो हमेशा रहेगा उसको तो उसका भी होता ही नहीं इसलिए नहीं का ज्ञान गुणत्वा क्योंकि वो वो एक है क्योंकि वो ज्ञान गुण वाला एक अभी होना ही संभव नहीं है ज्योतिरबर्म था यदि ऐसे नहीं मानोगे तो आत्मा में भी ये आ जाएगा क्या कर्मत्व माना विषयत्व धर्म आ जाएगा आत्मा प्रकाशक है आत्मा प्रकाश वस्तु नहीं आए यदि आत्मा भी दृश्य मतलब तो प्रकाश स्वस्तु हो जाएगा यदि प्रकाश स्वयं प्रकाश वस्तु हो जाए तभी तो कोई प्रकाश स्वस्तु समझ में ही नहीं आएगा मान लीजिए सूर्य भी यदि विषय बन जाता है तब तो क्या हो जाएगा प्रकाश करने वाला नहीं रह जाएगा कोई अब सूर्य प्रकाश को प्रकाश करने वाला आत्मा है दीपक को प्रकाश करने वाला उससे भिन्न प्रकाश इसलिए में आता है वहां पर किन्तु आत्मा को प्रकाश करने वाला दृष्टा कोई प्रकाश नहीं है और अभी होगा भी नहीं हो भी नहीं सकता कभी हुआ भी नहीं हो भी नहीं सकता यदि कभी ऐसा हो जाए तो कुछ भी विषय समझ में नहीं आएगा आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा में बोलते हैं ज्योतिषो प्रकाशनम नैव पश्यति ज्योतिषो दूतक त्म प्रकाशन भेद अभी सम्म नैव पश्यति यद्य लाइट तो प्रकाशक होता है परंतु वो अपने आप अपने को प्रकाशित नहीं करता सूर्य ये नहीं कह सकता कि मैं सूर्य दिया ये नहीं कह सकता कि मैं दिया हूँ ये आत्म दिया दिया को प्रकाश नहीं करता मतलब दिया की प्रकाश में तो दिया दिखाई देते हैं और उस दिया की प्रकाश से ही दिया दिखाई देता है उसके लिए कोई दूसरा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती परंतु दिया ये नहीं कह सकता कि मैं दिया हूँ सूर्य ये नहीं कह सकते सूर्य पिंड परंतु उसके अंदर देवता वाल है सूर्य पिंड जो जड़ है वो ये नहीं कह सकता ज्योतिष और दूत कत्यपि न आत्म प्रकाश आत्मया आप को प्रकाश नहीं कर सकता भेद अपम सम इस प्रकार से आत्मा न पश्यती तो इस प्रकार आत्मा और अन्न दुष्ट भेद होने पर भी कि आत्मा अन्न को प्रकाश करता है फिर अपने आप अपने को विषय रूप में प्रकाश नहीं कर पाता अपने आप अपने को विषय क्योंकि आप दिया कभी भी आप हमको दिखाई पड़ता है दिया कि प्रकाश में दिया हम देखता दिया से भिन्न बंधु तो दिया, दिया को प्रकाश नहीं कर पाता प्रकाश यह है अपने आप नहीं कह सकता मतुदु तो आत्मच्योति आत्मच्योत तो क्या है तो इसीलिए आत्मा भी अपने आप अपने को इसलिए विषय नहीं कर पाता यहाँ पे इतना हिस्सा में देखना है जिस प्रकार दिया आप को प्रकाश करते हुए अपने को प्रकाश करते हैं परंतु आत्मा अपने को विषय रूप में नहीं प्रकाश कर सकते है इसीलिए हमको लगता है आत्मा को हमने जाना नहीं आत्मा को हमने समझा नहीं आत्मा यदि विषय रूप में जानने समझने का वस्तु हो जाता तब क्या होता होता कि कि हमारे अंदर निश्चय रहता है मुझे आत्म हुआ। ऐसा है हुआ हुआ ऐसा विषय रूप में नहीं स्वरूप तो करके बैठा अपने आप अपने को मैं विषय नहीं कर सकती मैं कितना भी चाहे पेड़ चढ़ने में एक्सपर्ट हूँ हम अपने कंधे में अपने आप नहीं चढ़ सकते हैं ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आत्मा सबका प्रकाशक प्रकाशक होते हुए भी अपने आप अपने आप अपने आप अपने को विषय रूप में प्रकाशित नहीं कर सकता है परंतु विषय को प्रकाश करते हुए शब्द स्पर्श रूप रस स्कंध को इंद्रियों के माध्यम से प्रकाश करते हुए आत्मा की अस्तित्व समझ में आ जाता है ये अभिप्राय ज्योतिष अपनी यदनात्मक प्रकार कोई भी ज्योति ज्योति सबका प्रकाशक होते हुए भी अपने को अपने आप प्रकाशित नहीं कर सकता है भेद अपी एवं तद्यपि इसी प्रकार भेद रहने पर भी एवं समत ये धर्म ये धर्म समान है क्या दिया अपने आप अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पाता यहाँ पे अपने आप अपने आप आप को प्रकाशित नहीं कर अभिप्राय यही है कि दिया अपने को ये नहीं कह सकता कि मैं दिया हूँ इतना ही वो एमी प्रकाश तो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से नहीं बोल रहा नहीं वे पश्चात इसी प्रकार से सबको जानने वाला जो आत्मा परंतु तो अपने आप अपने आप को विषय नहीं कर सकता अपने आप अपने को विषय रूप से नहीं जान सकते आगे इसी को आगे और समझें समझे जध्ध ज पदार्थों नस तयादता नहीं आत्मा दहती अग्नि तथा नैव नकाशेद जध्धर्म जदार्थों नसया सकर्मता नहीं आत्मा दहती अग्नि तथा नैव प्रकाशित ये तो सामान्य धर्म सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु तब कर्म करते दोष आता है अपने आप अपने को प्रकाशित नहीं करता ज धर्म ज पदार्थ न तस्य तस्व कर्मता जिस पदार्थ का जो धर्म है वो वो धर्म उसका विषय नहीं बनता अग्नि का स्वरूप जलाना है अग्नि कभी अपने आप को नहीं जला पाता अपन को जलाते हैं अग्नि का प्रकाश अपने को प्रकाश नहीं करता है न ही आत्मान अग्नि अग्नि अपने आप अपने को जला नहीं पाती प्रकाश नहीं तथा नैव प्रकाश प्रकार अपने को प्रकाशित भी नहीं कर पाता है अग्नि जलने अग्नि जलाते हाथ मेरा हाथ को जला दिया अग्नि परन्तु अपने आप अग्नि अग्नि यदि अपने आप अग्नि अपने को जला देता तब क्या होता कोई वस्तु जलती ही नहीं थी क्योंकि अग्नि जल गया तो वस्तु चलेगी कैसे जिसका इसलिए ये नहीं हो पाता ज धर्म ज पदार्थ न तस्से व याद से कर्मता वो उसका विषय नहीं बनता तस्से कर्मताम न एयात जिस वस्तु का जो धर्म है वो धर्म उसकी विषय नहीं बन सकता सूर्य को प्रकाश करना और तेज देना है। धर्म है परंतु अपने आप को उप के द्वारा उप प्रकाशित नहीं होता प्रकाश नहीं कर सकता है न ही आत्मानम अग्नि अपने आप अपने को नहीं जला पाती तथा नहीं वह प्रकाश है दूसरी प्रकार आत्मा वह अपने को प्रकाशित भी नहीं कर पाते जिसका जो धर्म होता है वो धर्म उसका विषय नहीं बनता ये मुख्य चीज को समझना ये जिसका जो धर्म होता है क्या आत्मा का धर्म है सबको प्रकाश करना है इसलिए आत्मा अपने को प्रकाशित नहीं कर पाता अग्नि का धर्म है सबको जलाना इसलिए अग्नि अपने को नहीं जला पाता जिसका जो धर्म होता है वो धर्म उसका विषय नहीं बनता ये सामान्य नियम है इसलिए आप आत्मा भी सबको प्रकाशित करते हुए अपने को विषय रूप में प्रकाश नहीं कर पाता विषय में प्रकाश नहीं करता एक आत्मन आत्मनो ग्रह बुद्धिर्कृत अंशो अभी समे निर्भेद नुज्य नत्मन ग्रह बुद्धिर्कृत अंश अब एवं समि निर्भेदत्व इसी कारण से इस प्रकार से समझ लो आत्मा आत्मा को क्यों नहीं प्रकाश कर पाता है बुद्धि के द्वारा इसको निराकरण किया गया है क्यों क्योंकि आत्मा बुद्धि का भी प्रकाश रखे इसलिए बुद्धि भी आत्मा प्रकाश नहीं कर और आत्मा अपने को भी विषय नहीं कर सकते इसलिए आत्मा को प्रकाशित नहीं कर पाता है और दूसरी बात आत्मा निरअवय वस्तु है जिस प्रकार हमारी शरीर सवय है तो हम अपने एक आँख तथा हम शरीर के दूसरे अंग को देख सकते हैं और आत्मा निरवय वस्तु है पूर्ण अंश अब एवं समत अंश अवस्था में भी ऐसे समानता है निर्विध तत्ना जो वहाँ पे कोई स्वगत भेद नहीं होने के कारण आत्मा आत्मा को प्रकाशित नहीं कर पाता है एक अंश रूप में भी यही समतता है और होगा तब शंका होती है कि जब आत्मा आत्मा को प्रकाशित नहीं करता आत्मा में कोई वस्तु है ही नहीं मानना पड़ेगा जब कोई प्रमाण के तरह नहीं जाना जाता तो वस्तु नहीं है ये बोलना भी नहीं है क्योंकि हम एक आत्मा आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपने आप अपने को प्रकाश कोई भी वस्तु कोई भी कहीं भी धर्म है नहीं पढ़ सकता है और दूसरी बात क्या है ठीक है हम अपने आप अपने को देखते हैं क्यों यहाँ सवयव वस्तु है आँख आँख के द्वारा पैर को देखते हैं बंद आत्मा में निरअवय वस्तु है इसलिए भी, भी वहाँ शान्यता नहीं है जब इतनी प्रकार से हर प्रकार से आत्मा को देखना जानना समझ भी नहीं होगा तब क्या है आत्मा नामक कोई वस्तु है ही नहीं ये शंका भी नहीं होना चाहिए क्यों सुन्नता पिना अजुगता बुद्धिर अन्य दृश्यता जुकता तो घटव सा विकल्पत अन्नेन दृश्यता जो सुन्नवाद जब आत्मा को जाना अथवा समझा नहीं जाता तब तो क्या है तो आत्मा नामक कोई वस्तु है ही नहीं ये कहना भी जुक्ति संगत नहीं है ये कहना भी नहीं है क्यों रोज आत्मा विज्ञानवादी बोध तो बुद्धि को ही आत्मा मान लिया बुद्धि को आत्मा मान ले बुद्धि की जरा सब काम होता है बुद्धि सब देखता है बुद्धि प्रोजेक्ट करते हैं तो बुद्धि आत्मा ऐसा बोल परंतु बुद्धि क्रिया को भी देखने वाला आत्मा है समझा कि नहीं समझा यहाँ तक नहीं पहुंच पाया बुद्धि का जो है उनके बुद्धि को देखने वाला कुछ से भिन्न होगा इसीलिए तो घ... बुद्धि भी घट की तरह एक दृश्य वस्तु है बुद्धि भी घट की तरह एक दृश्य वस्तु इसलिए तस्सा प्राक सिद्ध बुद्धि से पहले भी आत्मा सिद्ध होता पहले मैं हूँ ये सिद्ध होता है फिर उसके बाद में बुद्धि संबंधित विषय समझ में आते हैं शून्यता अपिना जुक्ता वही बुद्धि अन्य न क्योंकि शून्यता बोलना भी युक्ति संगत नहीं है क्योंकि बुद्धि के अन्न बुद्धि का को बुद्धि बुद्धि का जो है अन्न के द्वारा देखा जाता है इसलिए क्योंकि बुद्धि से पहले आत्मा सिद्ध होता है, ये तो आसानी समझ में आता है। तब जाकर के मैं बुद्धिमान हूँ कि मैं मूर्ख हूँ बाद में है है कि नहीं पहले मैं बुद्धि हूँ जब ये सिद्ध होगा तब फिर उसके बाद जो है मैं बुद्धिमान हूँ या मूर्ख हूँ मेरी बुद्धि काम कर रहा है कि नहीं कर वो समझ आता है इसीलिए कि बुद्धि से पहले आत्मा सिद्ध है इसलिए बुद्धि आत्मा को सिद्ध नहीं कर पाता जो जिसके पहले विद्यमान रहता है वो उसके द्वारा प्रमाणित नहीं हो सकता है क्योंकि बुद्धि तो बाद में आया बुद्धि बाद में तो आत्मा कैसे प्रमाणित करेगा अब आगे देखिए इसके बोल रहे हैं यहाँ भी सुनना युक्त इसलिए आत्मा नहीं है ये बोलना भी युक्त संगत नहीं है अविकल्प सदस्त्यूर्व सदत विकल्प उत्पत्ति हेतु यदि अस्व तो कारण तद अस्त्यवपूर्व सदल्पत विकल्प उत्पत्ति हेतु यदि अस्त एवं कारणम बोलते हैं इसमें कोई विकल्प होना संभव नहीं भाई अभिकल्प तू अस्त आत्मा पारमार्थिक तो अविकल्प है वहाँ पे कुछ भी एक आत्मा ही शुद्ध है सदैव समय दमग्र आशित एक शुद्ध सत ही है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है अभिकल्प कुछ नहीं है विकल्प उत्पत्ति विकल्प क्यों दिखाई दे रहा है और नाम रूप की उत्पत्ति के कारण आत्मा में विकल्प दिखाई पड़ता है नहीं कोई विकल्प नहीं है नाम रूप उत्पात। यदि यदि कारण, कारण आत्मा को रूप में मानोगे, तब वहाँ पे विकल्प की प्रती होगी अब जब विकल्प कारण है ही नहीं आत्मा किसी का तो विकल्प कहाँ से आएगा वास्तविक आत्मा कारण नहीं है तो हुआ क्या वास्तविक आत्मा जो हमारे अभिचांद चल रहा है सदैव सौम्य दशित एकम एव अ ये जो सारे प्रियोदर्शन ये नाम रूप में अभिव्यक्त होने से पहले ये एक रूप ही था आत्मा हमेशा एक रूप ही है अभी भी एक रूप है परंतु अभी नाम रूप से माध्यम से उस सत्य को देखती है इसलिए सत अनेक रूप हो गया जैसा प्रतीति होती है परंतु विकल्प उत्पत्ति हेतु तो नाम रूप की उत्पत्ति मतलब और, और मतलब आप कर देते हैं कि यह पारमार्थिक वस्तु नहीं है सत्य एकमात्र पारमार्थिक वस्तु है इसलिए यदि अश यदि जब तुम उसमें कारणता मानोगे तब वहां पे विकल्प दिखाई देगा जब वहा पे कारणता ही नहीं है तब तो वहाँ पे कोई विकल्प भी, भी नहीं है एक शुद्ध अस्तित्व तो मात्र ही है और कुछ भी नहीं है और चेतन अस्तित्व है अब केवल इतना ही है चेतन अस्तित्व तो असंग और व्यापक है इस चीज को साधन के तरह अनुभव करना वही हमारे मुक्ति के लिए बनते हैं। ठीक है आज यहीं पे रखते हैं अब इसको थोड़ा मतलब एक ही प्रकार के शब्द बार बार घूम घूम के आ रहे हैं तो और ये सब शब शब्द स्पर्श रूप प्रस्क महाभुष बने हुए वस्तु ये भौतिक है आत्मा ना भूत है ना भौतिक वस्तु है आत्मा सब सबसे असंग है आत्मा भौतिक वस्तु शरीर इंद्रिय मन बुद्धि उनके विकार उनकी क्रिया इन सब का प्रकाशक है और प्रकाशक प्रकाश वस्तु के साथ मिल करके ही एक रूप हो जाते हैं परंतु तो फिर भी उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता लाइट कभी भी किसी वस्तु को प्रकाशित करते हैं तो लगता है कि वो प्रकाश वस्तु के साथ एक रूप हो गया क्यों देखना छाया कैसा होगा लाइट से जैसा जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा छाया होता है। यानी कि लाइट उस आकार को धारण कर लिया तब जाकर वो छाया उस उसमें दिखाई है। इसी प्रकार आत्मा भी अपने शरीर इंद्र मन बुद्धि की हर वृत्ति को प्रकाशित करते हुए उस आकार को धारण कर लेता है जैसे लाइट के साथ शरीर को प्रकाशित करते छाया देते हुए भी लाइट सर्व किरण शरीर के धर्म से तो तादात्मता स्वरूप से सर्वथा असंग होने के कारण शरीर के हर धर्म को प्रकाशित करते हुए भी इसके धर्म के साथ इसका कोई तादात्मता कभी नहीं होती अब इसके बाद जो है न कि अज्ञान मूलक संसार है जागृत अपने सुयुक्ति के माध्यम से भी पहले प्रक्रिया स्थूल शरीर के माध्यम से समझा और के माध्यम से समझाएंगे रखते हैं ओम पूर्णमिदं पूर्ण मुदचते पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति